देवी भागवत तीसरा स्कंध वाराही नरसिंही आदि भेद से भांति भाति की वे शक्तियाँ होंगी उनके हाथों में अनेक प्रकार के आयुध रहेंगे उनकी आकृति बड़ी सुंदर होगी और सभी आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते रहेंगे माधव उन्हीं शक्तियों के साथ रहकर तुम देवताओं के कार्य संपन्न करोगे मेरे वरदान के प्रभाव से सभी कार्य तुम्हें सुलभ हो जाएंगे तुम कभी भी उन शक्तियों का तिरस्कार मत करना तुम्हें यत्नपूर्वक सब तरह से उन शक्तियों की पूजा और प्रतिष्ठा करनी चाहिए प्रतिमाओं में भावना करके पूजा करने पर निश्चय ही देव भारतवर्ष में मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी देवेश साथ ही उन शक्तियों का और तुम्हारा भी यश दिशा विदिशा में फैल जाएगा साथों द्वीपों एवं समस्त भूमंडल में कृत विख्यात हो जाएगी महाभाग संसार में सकाम पुरुष अपनी अभिलाषा पूर्ण होने के लिए तुम्हारी और उन शक्तियों की उपासना करेंगे हरे अनेक प्रकार के अभिप्राय रखने वाले वे मानव पूजा के अवसर पर वैदिक मंत्रों और नाम जप के द्वारा निरंतर आराधना में तत्पर रहेंगे देवाधिदेव मधुसूदन मानवों द्वारा सुपूजित होने के कारण मृत्यलोक और स्वर्गलोक में तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी व्यास जी कहते हैं इस प्रकार वर देकर आकाशवाणी शांत हो गई आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु के सभी अंग प्रसन्नता से खिल उठे तदनंतर उन्होंने विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके ब्रह्मा के वंशज देवताओं और मुनियों को विदा किया और स्वयं गरुण पर चढ़कर अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ को प्रस्थित हो गए उस समय सभी देवता और मुनि आपस में अत्यंत आश्चर्युक्त बातें करते हुए अपने अपने पवित्र स्थानों पर पधारे उनके मन में प्रसन्नता की लहरें उठ रही थी आकाशवाणी को सुनकर सभी के मन में भगवती के प्रति भक्ति जाग उठी थी अतएव ब्राह्मण एवं प्रधान मुनिगण भक्तिपूर्वक भगवती की उस आराधना में तत्पर हो गए जो संपूर्ण फल प्रदान करने वाली एवं वेदों में वर्णित है